हम तुम्हारे रोग की दवा है बला तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है जो तकलीफ है उसको हम समझते हैं और उसको हम ही दूर कर सकते हैं तुम ये क्या कहते हो कि तुम आंख बंद करो और हम सिर पर हाथ रखते नहीं आओ आओ हमारी सेवा करो हमारी सेवा के बिना अंधकार में छुपे रहोगे गोपियों के सामने नहीं आओगे तो कहा रहोगे में रहोगे तो बाबा ये श्री कृष्ण चंद्र का जो उदय हुआ है वो अंधकार में रहने के लिए नहीं उदय हुआ है प्रकाश में आने के लिए उदय हुआ है आओ हमारे बीच में आओ हमारी तो गोपियों हम तुम्हारा क्यों भजन करें क्यों सेवन करें तो शहर मीठी होती है तो खाने का मन हो जाता है आज एक ने हमको बताया जब मैं बीमार था तो लोग बैद बुलाते थे दवा करने तो वैद्य जो है वो ऊर्जा भी देता दवा की और शहर में खाने को बताता तो जब शहर में दवा डालनी होती तो मैं पूजा को तो चुरा देता किसी तरह इधर उधर करके और शहद चाट जाता शहद लोग चाट जाते हैं हो तो तुम्हें ऐसी कौन सी शहद है कि उसको हम चाट जाएं भज सके तो बोलते हैं भवत किंकरी श्री कृष्ण हम तुम्हारी किंकरी यदि मोह को आश्चर्य दे करके शंकर रहे तो क्या हो जाएगा किंकर तो हो जाएगा। शंकर किंकर आए थे आशा आशावान यदि संसारे किंकर आए थे यदि शंकर भी संसार में आशा वाला बन जाए तो उसको किंकर होना पड़ेगा किंकर माने फेवर ये समझो कि ये किंकर शब्द जो है वो बड़ा विलक्षण है इसका भी देखो जरा शब्द की का जो पर्दा है वो खोलना चाहिए ना तो एक तो इसमें है कि जो हाथ जोड़ करके सामने आ रहे किंकरोमी मैं क्या करूं है ना उसको किंकर बोलना जो बार पूछे कुछ आज्ञा कुछ हुक्म उसका नाम होता है किमकर किन करो किन करो और दूसरा इसका अर्थ होता है कुत्सित मत करो कि जो अपने मालिक के लिए छोटा से छोटा काम करने के लिए तैयार रहता है उसको किनकर बोलते हैं अब देखो इसका तीसरा अर्थ किम करो भवति किम करो भवति है ना क्या ये हाथ है माने अपने हाथ से आदमी जैसे अपना काम कर लेता है वैसे है ना करो न भवती हाथ तो नहीं होता है लेकिन शंका होती है कि क्या इनका ये हाथ है किम करो भवति तो जो मनुष्य का हाथ बन जाए काम करने में उसको किनकर कहते हैं जो छोटा काम भी कर ले उसको किनकर कहते हैं और जो करो भी आके पूछे क्या करूं उसका नाम किनकर होता है ये संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं ना वो कहीं शब्द भी होते हैं कहीं पद होते हैं और कहीं स्वयं में वाक्य हो जाते हैं तो ये इसीलिए पदम अपनी भवती वाक्य में ये कि शब्द अपनी आवाज भी है और अपना पांव भी है गलत पद भी है और वाक्य भी है अच्छा अब ये ये बात तो भले लोगों से फिर का हूँ लेकिन किंतर होना माने तो कम से कम समझ में आएगा ना जो आज्ञा पालन करने का इच्छुक हो छोटा से छोटा काम करे अपना हाथ बन जाए उसको किंकर बोलते हैं दो कहते हैं कृष्णा हम तुम्हारी किंकरी माने हम तुम्हारी छोटी से छोटी सेवा करने को राजी राजे एक अब चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान तो एक म्यान में दो खड़क देखे सुने कान ये असल में कान जो है ना वो प्रेम में नहीं चलती है कान माने मर्यादा होता है वो कुल कान कुल कान बोलते है ना कान तो प्रेम में कुल कान नहीं चलती है तब कौन सी कान चलती है तो बोले मुस्कान चलती है ना तो ये मुस्कान क्या है कि का जो कान को मूसले है ना मूसले माने चुरा ले है ना जो कान को कुल की कान को मर्यादा को जो मूसले चुरा ले है ना उसको बोलते हैं मुस्कान तो प्रेम में कुल कान नहीं चलती प्रेम में मुस्कान चलती है अब देखो कहती हैं कि हम तुम्हारी किंकरी हैं तुम हमारा सेवन करो इसीलिए तुम्हारा भला है इसके लिए अपनी योग्यता बताते हैं ब्रज जन आरती हन वीरदूषिता निजन सुमयन सुमित तुम कैसे हो कब ब्रज जनों की जो आरती है उसका नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वरूप बताता तो पहले विश्व ए जिसने कहा था ना उसको इसने का किया कि तुम सारे विश्व की रक्षा करने के लिए हुए पैदा हुआ तो ये कहती है कि नहीं तुम ब्रजजन का दुख दूर करने के लिए पैदा हुआ खास हमारे लिए पैदा हुआ तो क्यों वयम ब्रजजना अनुभव है ये सामान्य और विशेष में फर्क होता है वो एक ने कहा कि हम सबसे प्रेम करते हैं बोले कि तुम्हारा छोटा सा तो एक चारे बराबर तो दिल है और उसमें दो घूम प्रेम का और वो जब तुमने सारी दुनिया पर फेंका तो उसकी एक खुहिया का भी तो पता नहीं चला कि कहा गया सबसे प्रेम करते हो माने किसी से नहीं करते तो बोले कि भाई तो खुहिया से तुम्हारा काम नहीं चलता कर नहीं हमको तो वो पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ जो प्याला है ना वो हमको ही चाहिए तो ये है अमीय गरल शशि शिकर रविकर राग विराग खरा प्याला पीते हैं जो साधक रहा है। उनका प्यारा है यह वाला ये पागल उन लोगों का प्यारा है किनका जो कभी अमृत पीते हैं तारीफ पीते हैं तो कभी गरल जहाज भी कभी का भी पी जाते हैं जो रोज कहते हैं कि बस हमारी तारीफ तारीफ करो नारायण करो अमीर तो रविकर कभी चांदरी में खेलते हैं तो कभी धूप में तपते हैं कभी राग आता है तो कभी राग आता है अरे ये दोनों की घूम जो पीते हैं ना वो प्यार के रास्ते में चलते हैं ब्रज वीर जनारिहंगोशिता निज जन स्मय ध्वन तनसो तो ये सामान्य प्रीति नहीं है विशेष प्रीति है जब भगवान सबके साथ नाचने जाते हैं जब भगवान सबके घर में माखन चोरी करने जाते हैं अरे बाबा आप लोग घर गृहस्थी से रहते हो अपनी पत्नी की कोई चीज कोई जेवर चुरा करके रख लेने में और उसको परेशान करने में जो मजा आता है क्या दूसरे के घर में जाकर वैसे चुराओगे नहीं तो सकते ना तो ये अपने अपने पन की प्रीति इसका नाम अपने पन की प्रीति है तो ब्रजवासियों को सामान्य प्रीति नहीं चाहिए ब्रजवासियों को विशेष प्रीति चाहिए वो कहते हमारे घर में आके छेड़छाड़ करो हमारे साथ गाओ हमारे साथ नाचो है ना हमारे साथ खाओ वो जो मुकुट ऊपर करके और सीधा करके है ना अब बाबा जी बनके देवता जी बनके बैठ गए और बोले सब लोग पूजा करो चंदन करो आ, अक्षर कराओ वो कृष्ण नहीं चाहिए हमको हमको तो वो ब्रजनों का जो दुख हरण करने वाला है ना हमारा अपना वो कृष्ण तो आरती हम ये आत्मीयता की बात है वो आरती हम वो ईश्वर नहीं चाहिए वो एक एक क्या नाम है भागवत के प्रारंभ में दशम स्तंभ से ये बात आई है जगन्नाथ कहकर के संबोधन किया ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए हे जगन्नाथ तो इंद्र से बगल में खड़े उन्होंने ब्रह्मा जी का हाथ दबाया क्या करते हो तो करते क्या है भगवान को जगन्नाथ बोल रहे हैं वो बोले कि नहीं बाबा हमको जगन्नाथ नहीं चाहिए जगन्नाथ तो दैत्यों का भी नाथ होगा देवताओं का भी नाथ होगा हमारा काम कैसे तो तब तुमको क्या चाहिए बोले हमको तो देव देव चाहिए है न तो उस प्रसंग में जगन्नाथ देवदेव वृषा कपे है ना? पहले ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ कहा तो बाद में इंद्र ने हाथ दबा के उनसे देवदेव कहाना चाहिए ना हमारा भगवान हमारे पक्ष में होना चाहिए कुछ तो हमारी वाली करे तो ब्रज जनार्थ यंकार थे बाबा विश्व की रक्षा के लिए तुम अवतीर्ण हुए हो ये बात तो विश्व वाले जाने हम तो ब्रज जन हैं हम ब्रज सुखी ब्रज के जी प्राण तन मन नयन सर्वत राधिका को पीव हम ब्रज सुखी ब्रज हमको तो ब्रज के बाहर ब्रज की सीमा के बाहर दिव्य राज सीमा के बाहर हरिहकोन निहार तो ये फ्रेम जो है ना ये भगवान को प्राइवेट भगवान बना लेता है है ना और ज्ञान जो है वो भगवान को सार्वजनिक भगवान बनाता है तो बात क्या हुई कि कलजुग में लोग सार्वजनिक जो है ना प्रोपेगंडा कर चुके हैं ना तो देखो सब लोग व्याख्यान देके के बनते हैं तो भगत लोग भी तो जोर जोर से बोल बोल के ही भक्ति करते हैं ना ये तो प्रतजा का युद्ध हुआ नहीं आ, हम लोग भी जो है गुणानुवाद करते हैं पद का गान करते हैं कीर्तन करते हैं तो वाणी का युद्ध है ये वाणी का तो भक्ति प्रेम जो होता है वो भगवान को प्राइवेट बनाता है वो और ज्ञान जो है वो सार्वजनिक मंच पर ले जाकर के जिस भगवान को बोर्ड ज्यादा मिले है ना ज्ञान जो है वो भगवान को बोर्ड ज्यादा दिलाता है और भक्ति जो है वो भगवान को अपने हृदय का सर्वस्व बना लेती है ये तो ब्रज ब्रजन आरती हम जो है आरती है देखो तो गोपी के हृदय में आरती है तो असल में ब्रज जन उसको कहते हैं जो भगवान की ओर चले आप ब्रज जन ब्रज ब्रजन शब्द का भूल ना मत ब्रज गतऊ धातु है बोला ब्रजंती ब्रजंती गच्छी जे ते ब्रजा जो भगवान की ओर उस चले उसका नाम ब्रजन अरे एक कदम तो उठाओ भाई एक कदम उठाओ तो यथाम प्रबदन से दाम तो सजा हम भगवान की प्रतिज्ञा है जो जिस ढंग से मेरे पास आते हैं मैं उसी ढंग से उनको मिलता हूं तो एक ने कहा कि बाबा हम तो एक कदम चल ले भगवान बोले हम भी एक कदम चले तो बोले फिर दिल कैसे गए तो बोले तुम्हारा एक कदम जरा छोटा पड़ता था और मेरा एक कदम जो है ना वो बहुत बड़ा पड़ भगवान का कहना बहुत बड़ा एक पग उनकी ओर चलो तुम और एक पग तुम्हारी ओर चले वे तो मिलना हो जाता है पर एक पग भी तो चलो उनकी ओर मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ मैं, <coughs> मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ तो दुनिया की चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं तो भगवान कैसे तो जो भगवान की ओर चलने वाले हैं उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा उसको नाश करते हैं भगवान ब्रजनाते तो देखो ये भजन की योग्यता बताइए हम ब्रजजन हैं इसलिए हमारा दुख मिटा करके हमें सुख देना ये तुम्हारा कर्तव्य है एक साथ अब दूसरे लोग वीर दोषितम जनस धीरे जोशी छोटा तो ये तो गोपी का वचन है भाई आप तुम तो इसमें ये उम्मीद मत करना कि किसी नेता का भाषण इसमें से निकल जाएगा तो निज वीर जोशीताम का तुम वीर हो माने दया वीर हो जब किसी को दुखी देखते हो तो उसके ऊपर दया करने के लिए द्रवित हो जाते हो और बड़ी बड़ी तकलीफ उठा के पराक्रम दिखा के भी लोगों का कष्ट दूर करते हो वीर सबका सीधा ऐसे लेकिन अब यहाँ जोशीतांग जो जुड़ा हुआ है ना उसको आगे जोड़ें कि पीछे जोड़ें तो देखो दोनों तरह से जोड़ के देखो तो क्या मजा निकलता है जोशीतांग अपनी वीरता हम ही लोगों को दिखाते हो हम बेचारी गांव की गोपी अब सब कुछ छोड़ करके आई है और हमारे बीच में अपनी बहादुरी दिखाते हो कि देखो गोपियों हम तुमको छोड़ सकते हैं ये बहादुरी हम बिचारी को ही दिखाने की जरूरत थी तो हम पीने लायक जूस ये दोषित शब्द है ना जोशा जोशा शब्द बनता है ना उससे तो, तो ये दो तरह से बनता है हो एक चबरगी जकार से बनता है और एक यबरगी जो यह है ना उससे बनता है तो ये जोषित तत्व जो है वो दोनों तरफ से बनता है तो चबरगी जकार हो है, तब तो सेवन ही उसका अर्थ होता है दोषही उसका और नारायण कहो ये तो रस स्त्री के शरीर में क्या रखा है बोले रस ही रहता है दोषो तो ये बैरागी बाबा लोग जो है ना उनका विषय दूसरा है सबको मैं राजी नहीं बताना और जिन लोगों के संस्कार वैसे पड़ जाते हैं बाबा जीओ की बात सुनते सुनते नारायण तो उनके मन में वैसी बात बैठ जाती है जो शीताम्बीर जो रसीली हैं करुणा की मूर्ति हैं कोमल है कोमलांगी है उनके बीच में बहादुरी दिखाना नारायण को अरे जाके किसी असुर के सामने बहादुरी दिखाना बाबा हमारे सामने तो कोमल बन जाओ मीठे बन जाओ दो शीताम भी जाओ एक बात और है। तो देखो कृष्ण कहीं बदनामी से तो नहीं जा रहे जाते नारा इसमें एक बात सुनाता जोशीताम धीरे कि बहुत से लोग होते है वो जोशीतांग धीरू होते हैं बोला तो वो औरतों से बहुत जाते हैं नारायण कहो स्त्री तो एक एक महात्मा से गंगा किनारे तो उन्होंने ये नियम बना दिया था कि जहां तक हमारी आंख जाती है उसके भीतर कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए बोला अब रोज छेपा ही रहे क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए स्त्री आए तो एक आदमी खड़ा हो गए कह रहे दूर जाओ दूर से जाओ इधर बाबा जी अब देखो एक अभी बाबा जी हैं है ना वो उमरे नहीं वो जिंदा है तो उन्होंने ये नियम बनाया कि अगर हमारा कोई पांव छू लेगा तो हम चौबीस घंटे धूते रहेंगे अब उनको चलना तो पड़ता है प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं बोला प्लेटफॉर्म पर भी जाते हैं कभी गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं कभी हजारों के बीच में भी जाते हैं अब जिनको मालूम है वो बेचारे तो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं अब जिनको नहीं मालूम है उसमें से लोग दौड़ते हैं पांव छूने के लिए तो चार पाँच जने उनके चारों तरफ खड़े रहते हैं दूर दूर दूर दूर से प्रोग्राम करना दूर से प्रोग्राम करना छूना नहीं तो बाबा जी भूखे रह जाएंगे है न अब छू लेने देते नारायण को तो इतना विज्ञापन करने की जरूरत नहीं पड़ती तो कई लोग ऐसे नियम बनाए लेते हैं कि अखबार में छपने से भी ज्यादा हो जाता है अखबार में छपने से भी ज्यादा हो जाता है तो ये ये बात दूसरी दूसरी अब जोशीताम वीर का स्त्री के बीच में रह करके निर्विकार रह जाना है ना ये जोशीता हिंदी जगह स्त्रियों के बीच में रह करके निर्धिकार रह जाना है ना ये दूसरे लोग जो होते हैं वो कैसे करते हैं तो वो तो अपने तरीका दूसरे को समझते हैं असल में मनुष्य अपने से अधिक किसी दूसरे को जल्दी मानने को तैयार नहीं होता तो वो दुनिया की सब बातों को अपने ही भीतर ला करके रखने की कोशिश करता है बोले भाई जैसे हमको चाट देख करके जीप पर पानी आता है वैसे सबको ही चाट देख करके जीप पर पानी आता होगा अरे नारायण कहो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को चाट खाते देख करके हो गमी से उनका मुंह भार जाता है खुला नहीं आता जाती कैसे इतनी गंदी लोग खाते हैं ऐसे लोग भी होते हैं हम ये नहीं कहते अच्छा कौन बुरा कौन ये नहीं कहते हैं लेकिन अपना अपना दृष्टिकोण तो होता है ना अलग अलग दृष्टिकोण होता है तो ये जो हम समझते हैं कि जैसा जैसा हमारे मन में विकार होता है वैसे ही सबके मन में होता है ननुष्य की बुद्धि की कमजोरी है न अलग अलग संस्कार होते हैं अलग अलग विकार होते हैं अलग अलग रहनी होती है श्री कृष्ण की तो विशेषता ही यही है पत्नियोदश सहस्रम अनबाण यसे इंद्रिया विमथितों करण्य सोलह हजार पत्निया अपने हाव भाव कटाक्ष और नखरों से जिनके मन में जिनके इंद्रिय में किंचित भी शोभ करने में समर्थ नहीं हुई उन्हीं का नाम तो कृष्ण है समयम मन्यते लोगो यम संगम आत्मौम्यन मनुजम व्यापण मानम य यतो बुधा दुनिया के लोग मूर्ख हैं श्रीमद भागवत चंद्र को ये सबसे अबुधा शब्द हो आ, दुनिया के लोग मूर्ख हैं क्यों बोले समयम मन्यते थे लोगो यसंगम अपी इस असंग इस इस निर्भिकार महापुरुष को ये लोग भिकारी मानते हैं मूर्ख क्यों मानते हैं बाबा आखिर वो मानते क्यों हैं का कात्म उपमेना अपनी उपमा कृष्ण को देते हैं कि जैसे हम भिकारी है वैसे कृष्ण भी भिकारी रहे होंगे है नाराण तो अपनी उपमा दे करके देते हैं तो और जो होते हैं वो जोषितान भीरू होते हैं वो भागते हैं कल सकल नदीक जाए न जाए वो जंगल में बगे जा रहे हैं और कृष्ण बोले ये गोपियों के बीच में रहते हैं वो हाँ। आ, ये सोलह सहस्त्र पत्नियों के बीच में रहते हैं जोशिता वीर तो हम जानते हैं इसमें डरने की बात नहीं है, तुम तो वीर पुरुष हो आ, तुम कोई कमजोर नहीं हो संसारी नहीं हो जीव नहीं हो वीर पुरुष हो बोले हाँ गोपियों ये सब ठीक है मैं ब्रज जनों की पीड़ा हरण करने के लिए आया ये भी थी है ना? और मैं मेरे मन में कोई विकार नहीं है ये भी थी लेकिन मैं अपने विकार से डर करके तुम लोगों से नहीं भागता हूँ तुम्हारे विकार को देख करके भागता हूँ बाबा हमारे अंदर क्या विकार आया जो लिया है ना उल्टा ही पड़ा चंदिजनक वन सनस्मित तो तुम्हारे अंदर सुम्मय रूप विकार है सुमय बोलते हैं अभिमान को है तो ना तो तुम्हारे अंदर अभिमान रूप विकार है अगर तुम्हारी ओर देखो ये मैंने सुना है हो और अखबारों में पढ़ा है और जो बिलायत की लौट के लोग आते हैं वो बताते हैं वो कहते हैं कि बिलायत की रहनी दूसरी है वहाँ जब कोई जाओ तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वहाँ की जो स्त्रिया हैं वो मजे से हंसती हैं खेलती हैं बोलती हैं हाथ मिलाती हैं है ना तो यहाँ से जो बेवकूफ लोग जाते हैं वो समझते हैं कि ये तो हमारे ऊपर फिदा हो गए है तो हमसे बड़ा भारी प्रेम करती हैं और इन्होंने तो बस शरीर अपना हमारे प्रति अर्पण कर दिया है न तो ये बेवगूफी जाके वहां कर बैठते हैं क्योंकि वहां की रहनी सहनी को तो जानते नहीं है वहां तो हंसना बोलना मिलना ना, ना, बोल ना, मिल ना, ना आ, ये बाहर से बिल्कुल खुदी छूट है वहां अब यहाँ के लोग जानते हैं जानते नहीं अब वहां जाते हैं तो समझते हैं ए, कि नारायण कहो ये तो हमारी वासना पूरी करने के लिए आ रही है ऐसा तो ये समझते हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े विद्वान हैं हम भारत के बड़े धारी मुकुर आए हैं और हमको देख करके ये है ना आत्मली मूर्खता कर रहे हैं तो ऐसे ही गोबिया जो हैं, ये जब देखती हैं कि कृष्ण तो हमारे पीछे आ रहे हैं हमारी ओर देख रहे हैं है ना आ, हमारे साथ हंस रहे हैं बोल रहे हैं तो वो भी मूर्खता कर रहती है की क्या का अभिमान करती हम बड़ी सुंदरी हैं देखो श्री कृष्ण हमारे पीछे पीछे फिरते हैं और हमारे ऊपर लुभाए हुए हैं इसका नाम हुआ सुमय अपने सौंदर्य का अपने माधुर्ज का उनके मन में अभिमान आ गया तो गुरु कृष्ण ने कहा कि गोपियों हम अपने विकार के डर से है तो नुम से नहीं भागते हैं लेकिन तुम्हारे अभिमान तुम्हारे अंदर जो अभिमान का ये अभिमान का जो अछूक तुम्हारे भीतर है उसके कारण हम तुमसे भागते हैं गोपियों ने कहा कृष्ण इस रोग को दूर करने की तो बहुत बढ़िया औषधि है तुम्हारे पास निजनस्मयित नेक मुस्कुरा दो ना, जब तुम मुस्कुरा के हमारी ओर देखोगे तो हम सब अभिमान खोल करके है ना तुम्हारे चरणों में गिर जाएंगी ये तो तुम जब नहीं दिखते हो तब अभिमान आता है जब तुम दिखते हो तब अभिमान कहाँ है अथवा तुम्हारी मुस्कान कैसी है केवल मनोहरता की के दृष्टि से भगवान की मुस्कान कैसी तो वो लेती ही जो भक्तजन है ना वो कभी कभी अभिमान कर बैठते हैं वो तो निजचन जो है उनकी अभिमान को ध्वंस करने वाली उनकी मुस्कान है तो एक देखो श्री लल्लभाचार्य जी महाराज ने महाराज वो कहते हैं गोपियों ने एक दूसरे बात वो कहते हैं कि जो भगवान हंसते हैं ना तब तो माया फैता है तो उनकी हसी को देख करके आदमी मोहित हो जाता है बोले तो कि और जब मोहित हो जाता है तब अभिमानित हो जाता है तो उनसे कहती है कि तुम अपनी हसी में थोड़ा संकोच कर लो मित माने मंद हाथ जब तुम खिलखिला के हंसते हाँ हो तो तुम्हारी हंसी के चक्कर में हम फंस जाती हैं और समझती हैं कि तुम हमारे ऊपर मोहित हो तो हमें अभिमान आ जाता है और आ, हमारा अभिमान दूर करने के लिए छिपने की जरूरत नहीं भागने की जरूरत नहीं हमारा अभिमान दूर करने के लिए तो ये जो तुम्हारी उन्मुक्त हंसी है उसको थोड़ा संकुचित करके केवल मुस्कुरा भर दो और हम समझ जाएंगे कि अब ये हंसते नहीं है थोड़ा गंभीर हो गए हैं तो हमारे अंदर कोई दोष आ गया है है ना? हमारे अंदर कोई दोष आ गया इसलिए नहीं हट रहे हैं इनकी हंसी कम क्यों हुई तो हमारे अंदर कोई दोष होगा हम समझ जाएंगी और हमारा अभिमान दूर हो जाएगा कैसा करें क्या भाई तो वो देखो तो देखो हम ये प्रार्थना करते हैं कि आंख मत बंद करवाओ और पीछे से हाथ हथ रखो है नुहा ननम चारू दर स हमारी याद के सामने आओ एक ने कहा था सिर पर हाथ रख दो तो दूसरी गोपियां जो हैं वो कहती हैं कि नहीं हमारे सामने आगे खड़े हो जाओ और अपने सुंदर मुखार का दर्शन कराओ इसमें बड़ी बड़ी ध्वनि है दर्शय की ध्वनि यह है कि अब हमारे पास तो को ऐसा कोई उपाय नहीं है कि तो तुम्हारे मुखार को देख सके हमारे साधन तो हार गए हम तो निस्साधन हो गए हम तो हार गए लेकिन दर्शया माने तुम अपने मुखार का दर्शन कराओ भगवान का आखा में पीताम्बर से ढक के थोड़ा सा एक उन्हें अपने मुखार का दिखा तो उन्होंने कहा नहीं चार उदर्श है भली भांति दिखाओ। कारी गोपियों भली भांति तो दिखावे लेकिन तुम लोग हमारे मुंह को क्या समझती हो अपने ही मुंह को सब कुछ समझती हो है ना? जब देखो जब सीता लेके अपना ही अपना तो मुंह देखती हो मेरे मुंह को तुम क्या समझती हो तो कहती है नहीं नहीं श्याम सुंदर चारु मुख है ना जलरुआनम दर्शय तुम्हारा मुख्य बड़ा सुंदर है उस सुंदर चारू दर्शय चारू जलरुआनम दर्शय चारु जो है वो मुख का विशेषण भी है और क्रिया का भी विशेषण भली भांति दिखाओ और अपने सुंदर मुखार बिंद को दिखाओ जलरुहनमुख को कमल क्यों बुला? बताती है अमृत स्त्री भगवान के मुखार से अमृत की धारा बहती रहती है जैसे कमल में से कोमलता का अमृत तो परिष्कृत होता है इसी प्रकार भगवान के मुखार से तो रसीला रसीला रसीिला अमृत हो जो उस मुखार बिंद को देख है जो छू है जो सुन है जो उसका स्वाद ले जो उसकी पानी सुने वो उस अमृत को प्राप्त करके अमृतमय हो जाए इसलिए जल रूहा आनंदम चार उदर्शय अब अगला प्रश्न नाम प्रणतदेना पापकर्षनमणचराीकेतन फणिफापितुजुजु नृंदे क्षय मधुदया गिरा ख्य बुध मनोज्ञया दुष्क्रेक्ष विधि करी रिमा वीर प्रधरसीधुना व्याजस्व <coughs> प्रेम में प्यास पड़ती जाती है। इसलिए पहली बात गोपियों ने ये कही कि सीधा सीधे ही न फ्री करक हमारे सिर पर हाथ रखो दूर से काम नहीं चलेगा पास आओ जब पास आ गए तो जलरुहान चारू दर्श है अपने सुंदर मुखारविंद का दर्शन कराओ जब और पास आ जाए तो कृणु कु नहा कृंद हमारे वृक्ष पर अपने चरणार अगले में इसके आगे बढ़ते है। एक ऐसे भी बोलते हैं जैसे कोई निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा वाला महापुरुष हो उसको अपने हृदय से लगा के रखने के लिए भगवान को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा हूं तो उसके लिए अपने ऐश्वर्य को या गुण को प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं होती वो तो वो भी निर्गुण वो भी निर्गुण नारायण को बिना किसी प्रयत्न के ही मिले हुए हैं सात्विक पुरुष को मिलाने के लिए भगवान को थोड़ा अपना ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ता है क्योंकि सात्विक पुरुष को यदि समाधि न लगे ध्यान न लगे कुछ भगवान का ईश्वर्ष प्रकट न हो तो उसकी स्थिति भगवान में नहीं होगी तो उसके लिए भगवान को भी थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है सात्विक को अपने में लेने के लिए और राजस हो तो बोले और ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता क्योंकि वो रजोगुणी है उसको भोग भी मिल रहा है अर्थ भी मिल रहा है समझो एक उदाहरण के तौर तो, पर मैं जो बात कहता हूँ संसार मिल रहा है तो उसमें से उसको खींचने के लिए भगवान को थोड़ा हंसना पड़ता है थोड़ा बोलना पड़ता है थोड़ा खेलना पड़ता है थोड़ा नाचना पड़ता है तो निर्भु पुष्प से तो सहज मिलना होता है जैसे सुख आदि है ना शुभदेव तो आदि हैं ये निर्मल स्थिति में है तो इनसे तो भगवान का समझ मिलना है और जो द्वारका के हैं है ना तो वसुदेव देवती आदि थोड़ा उपदेश किया हो अपने स्वरूप से मिलना होंगे जो राजस्व हैं कर्मों में संलग्न है तो उनको तो खींचना पड़ता है और जो महाराज न ब्रह्म को जाने न समाधि जाने न उपदेश चले उनके ऊपर तो उनके सामने तो भगवान को अपनी समग्र माधुरी को प्रकट करना पड़ता है ये देखो माने जहां जितने जहां जितना अधिक संसार का भाव होगा वहां उतने ही अधिक भगवान को अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ेगा तो अज्ञान जहां हल्का होता है वहां तो हल्का ही रूप प्रकट करके भगवान उसको तो दूर कर देता है और अज्ञान जहां बहुत गाढ़ा होता है वहां तो फिर नाचे गावे हंसें खेलें रोवें है ना हृदय से लगा है तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या में एक संप्रदाय जो है ये इस प्रकार अधिकारियों का विभाग कर देता है का तो अधिकारियों का विभाग कर देता है ये निर्गुण अधिकारी हैं ये सात्विक अधिकारी हैं ये राजस अधिकारी हैं ये तामस अधिकारी हैं फिर तामस अधिकारियों में भी तामस तामस तामस राजस तामस और फिर राजस अधिकारियों में भी राजस राजस राजस तामस राजस्व शास्त्र राजस राजस। और फिर सात्विक अधिकारियों में भी सात्विक सात्विक सात्विक राजस सात्विक तामस और निर्गण जो होते हैं वो सबसे न्यारे होते हैं तो जो निर्गुण होते हैं उनके सामने भगवान को अपनी विशेषता प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं रहती है और जो महाराज बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं हमको तो आख से मिलना चाहिए हृदय से काम नहीं चलेगा सूर्य में आ गए ना आ, हमको तो हृदय से लगना चाहिए हमारे ध्यान से काम नहीं चलेगा आओ हमारे चांद से चांद तुम्हारा सपना चाहिए ध्यान करना हमें तो बुद्धि के ज्ञान के नेत्र से देखने से देखने काम नहीं चलेगा हम इन आंखों से के निर्विकार निरा निर्गुणशाली रूप की बात नहीं चलती वहाँ मच्छ कच्छ बराशी नहीं चलती तो वहाँ तो उन्हीं के समान रूप धारण करके उनका बेटा बनके, उनका मित्र बनके, उनका पति बनके, उनका जार बनके, उनका यार बनके। के कैसे भी भगवान तो अपने प्रेमी भक्तों को अपनी ओर खींच नहीं पाता है जैसे समझो कि कोई कुएं में गिरा हो तो निकालने वाले को भी कुए में उतरना पड़ता है कुएं में नहीं उतरेगा तो कैसे वो कुएं में गिरे हुए को निकालेगा इसी प्रकार संसार में कोई कैसा भी भक्त हो यदि वो भगवान के साथ प्रेम करता है तो भगवान उसको वहां आगे भी उसको निकालता है और उसके साथ प्रेम करते हैं और उसको मिलते हैं तो हल्के फुल्के भगवान कहा मिलेंगे लेंगे निर्गुणों के बीच में भला निर्गुणों के बीच में हल्के फुल्के वो भी निर्गुण होके आ गए लेकिन जिनको उतारने के लिए पूरी तैयारी चाहिए पूरी सामग्री चाहिए उनके बीच में तो अपना पूरा सौंदर्य पूरा माधुर्य पूरा प्रेम है न पूरा श्री ग्राम ले करके आते हैं तो इसी दृष्टिकोण को लेकर के एक संप्रदाय में इसकी व्याख्या इस ढंग से की जाती है अब समझो कि सब संप्रदायों में ऐसा नहीं मानते है और फिर उसमें ये तामस माने प्राकृत समोग राजस माने प्राकृत रजोगुण नहीं सत्वगुण माने प्राकृत सात्विक सत्वगुण नहीं ये तो भगवान के भक्तों की जो स्थिति होती है वो प्राकृत तामसवत होने के कारण उसको तामस कहते हैं असम में वो तामस नहीं है प्राकृत राजसवत होने के कारण तो उसको राजस बोलते हैं वो असम में राजस नहीं है बाबा भगवान के साथ नाच रहा तो दुनिया में पैसे के लिए नाचते हैं भोग के लिए नाचते हैं शराब पी के नाचते हैं संसार में किसके किसके लिए क्या क्या नाच नहीं करनी पड़ती है और एक भगवान के लिए नाचता है तो दोनों की कभी बराबरी नहीं की जा सकती कि ये दोनों बराबर हर्ष की बात है कि श्रीमद भागवत के संबंध में सभी प्रकार के संप्रदाय अभी तक प्राप्त होते हैं शेष संप्रदाय भी प्राप्त होता है नारायण संप्रदाय भी प्राप्त होता है ब्रह्मा का वैखानक संप्रदाय भी प्राप्त होता है रुद्र संप्रदाय भी प्राप्त होता है और सभी संप्रदायों की टीका भी तो आओ ये तो मैंने प्रसंग तक ये बात कह दी अब श्लोक ये बात सुनाओ सुना प्रणत देनापदर्शन तृणचराुगम श्रीकेतनम फणिफणापित पदाबुज श्रीधर तो, परमेश्वर को ठीक है कोई हमारा पाप होगा इसलिए आप अपने मुखारविंद का दर्शन नहीं देगा रुकावट होनी चाहिए प्रतिबंधक होना चाहिए प्रतिबंधक माने रुकावट अर्च तो बोले थे यदि ऐसी बात है कोई पाप हमारे और तुम्हारे मिलने में बाधा डाल रहा हो तो उस पाप को मिटाने का हम उपाय बताएंगे खनार से प्रेवु, पुरु, हमारे हृदय पर अपना जो अमृत श्रावी शीतन शरण कमल है